श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 108, 1 मार्च 1885, सौ गृहस्थों के प्रति अभेदान। नवाई चैतन्य गा रहे हैं भक्तगण बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं एकाएक उठे कमरे के बाहर गए भक्त सब बैठे ही रहे गाना हो रहा है मास्टर श्री राम कृष्ण के साथ साथ गए श्री रामकृष्ण पक्के आंगन में होकर काली मंदिर की ओर जा रहे हैं पहले श्री राधा कांत के मंदिर में गए भूमिष्ट होकर प्रणाम किया उन्हें प्रणाम करते हुए देख मास्टर ने भी प्रणाम किया श्री रामकृष्ण के सामने वाली थाली में अबीर रखा हुआ था आज होली है श्री रामकृष्ण भूले नहीं थाली से अबीर लेकर श्री राधा कांत जी पर चढ़ाया फिर उन्हें प्रणाम किया अब काली मंदिर जा रहे हैं पहले सातों सीढ़ियों पर चढ़ चबूतरे पर खड़े हुए माता को प्रणाम किया फिर मंदिर में गए माता पर अबीर चढ़ाया प्रणाम करके काली मंदिर से लौट रहे हैं काली मंदिर के सामने चबूतरे पर खड़े होकर मास्टर से उन्होंने कहा बाबूराम को तुम क्यों नहीं ले आए श्री रामकृष्ण फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं साथ में मास्टर हैं तथा और भी एक जन अबीर की थाली हाथ में लिए हुए आ रहे हैं कमरे में आकर श्री रामकृष्ण ने सब चित्रों पर अभी चढ़ाया दो एक चित्रों को छोड़कर उनमें एक उनका अपना चित्र था और दूसरी ईशु की तस्वीर अब आप बरामदे में आए कमरे में प्रवेश करते समय बरामदे का जो भाग आता है वही नरेंद्र बैठे हुए हैं किसी किसी भक्त के साथ उनकी बातचीत हो रही है श्री रामकृष्ण नरेंद्र पर अबीर छोड़ा आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर भी सांस जा रहे हैं आपने मास्टर पर भी अबीर छोड़ा कमरे में जितने भक्त थे सब पर आपने अबीर डाला सबके सब, सब प्रणाम करने लगे दिन का पिछला पहर हो चला भक्तगण इधर उधर घूमने लगे श्री राम मास्टर से धीरे धीरे बातचीत करने लगे पास कोई नहीं है बालक भक्तों की बात कह रहे हैं कह रहे हैं अच्छा सब तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है परंतु पलटो का ध्यान क्यों नहीं होता नरेंद्र के बारे में तुम्हारी क्या राय है बड़ा सरल है परंतु पर बड़ी बडी आपत्ति गुजर चुकी है इसीलिए कुछ दबा हुआ है यह भाव रहेगा भी नहीं श्री रामकृष्ण रह रहकर बरामदे में चले जाते हैं नरेंद्र एक वेदांतवादी से विचार कर रहे हैं क्रमशः भक्तगण फिर इकट्ठे हो रहे हैं महिमाचरण से अब इस ता करने के लिए कहा गया वही महानिर्माण तंत्र के तृतीय उल्लास में लिखी हुई ब्रह्म की स्तुति कह रहे हैं हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधिवेद्यम योग्यम जनन मरण भीतिर्भ्रंशि सचिस्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य और भी दो एक स्तुतियाँ कहकर महिमाचरण श्री शंकराचार्य की रची हुई स्तुति कर रहे हैं उसमें संसार कूप और संसार और गहनता की बात है। महिमाचरण स्वयं संसारी भक्त हैं। हे स्थालो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूते सभीत भय सूदन मामनाथम संसार दुख गहना जगदीश रक्षा हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्र मौले भूता प्रमथनाथ गिरी जाप हे वामदेव भव रुद्र पिना संसार दुख गहनाथ जगदीश रक्ष श्री कृष्ण महिमा से संसार कूप है संसार गहन है यह सब क्यों कहते हो पहले पहल इस तरह कहा जाता है उन्हें पकड़ने पर फिर क्या भय है तब यह संसार मौज की कुटिया हो जाता है मैं खाता पीता हूँ और आनंद करता हूँ भय क्या है उन्हें पकड़ो कांटो का जंगल है तो क्या हुआ जूते पहनकर उसे पार कर जाओ भय क्या है जो पाला छू लेता है क्या वह भी कभी चोर हो सकता है राजा जनक तो दो तलवारें चलाते थे एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की पक्के खिलाड़ी को किसी का डर नहीं रहता इसी तरह की ईश्वरीय बातें हो रही है श्री रामकृष्ण अपनी छोटी चाल चारपाई पर बैठे हुए हैं चारपाई की बगल में मास्टर बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से उसने जैसा कहा उसी ने उसे खींच रखा है श्री रामकृष्ण महिमाचरण की बातें कह रहे हैं नमाई चैतन्य तथा अन्य भक्त फिर गाने लगे अब श्री रामकृष्ण उनसे मिल गए और भावमग्न होकर संकीर्तन की मंडली में नृत्य करने लगे कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने कहा यही इतना काम हुआ और सब मिथ्या था प्रेम और भक्ति यही वस्तु है और सब अवस्तु